महाभारत पर्व, शांतिपर्व सप्ताधिकमोध्याय गणतंत्रज्य का वर्णन और उसकी नीति युधिष्ठिर्वाच ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्राण पर धर्मवृत्त वृत्त चृत्ोपाया फला चा वृत्त चोशं च च कोशसंचयन जय अगुणवृत्च प्रकृती वर्धन षुण्य गुणकल्प सेनावृत्ति तथा चरज्ञानम लक्षणं च चाता समहना चथावल मध्यम से चतुष्ट था स्थेय विवर्धता क्षीण ग्रहण वृत्त यथाधर्म प्रकृति लघुना देशरूपेण ग्रंथयोगे नारत युधिष्ठिक परम तप भरतनंदन आपने ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य और शुद्रोक धर्म में आचार धन जीविका के उपाय तथा धर्म आदि के फल बताए हैं राजाओं के धन कोष संग्रह शत्रु विजय मंत्री के गुण और व्यवहार प्रजा वर्ग की उन्नति संधि विग्रह आदि छह गुणों के प्रयोग सेना के बर्ताव दुष्टों की पहचान सत्पुरुषों के लक्षण जो अपने समान अपने से हीन तथा अपने से उत्कृष्ट है उन सब लोगों के यथावत लक्षण मध्यम वर्ग को संतुष्ट रखने के लिए उन्नतिशील राजा को कैसे रहना चाहिए इसका निर्देश दुर्बल पुरुष को अपनाने और उसके लिए जीविका की व्यवस्था करने की आवश्यकता इन सब विषयों का आपने देशाचार और शास्त्र के अनुसार संक्षेप से धर्म के अनुकूल प्रतिपादन किया है विजिगेषोस्तथा वृत्तम उत्तम चथव ते गणा वृत्तमेक्षा श्रोत मतिमता बुद्धिमान में श्रेष्ठ पितामह आपने विजयाभिलाषी राजा के व्रताव का भी वर्णन कर दिया है अब मैं गणों अर्थात गणतंत्र राज्यों का बर्ताव एवं वृत्तांत सुनना चाहता हूँ चा भारत गणतंत्र राज्यों की जनता जिस प्रकार अपनी उन्नति करती है जिस प्रकार आपस में मतभेद या फूट नहीं होने देती जिस तरह शत्रुओं पर विजय पाना चाहती है और जिस उपाय से उसे सुहृदों की प्राप्ति होती है ये सारी बातें सुनने के लिए मेरी बड़ी इच्छा है। भेद विनाशो गनानाम मंत्र दुखम बहुना मित में मैं देखता हूँ संगबद्ध राज्यों के विनाश का मूल कारण है आपस की फूट मेरा विश्वास है कि बहुत से मनुष्यों के जो समुदाय हैं उनके लिए किसी गुप्त मंत्रणा या विचार को छिपाए रखना बहुत ही कठिन है एक तीक्षा में हम स्रोतुम निखले न परम तप यथाचते नेर तम एवद पार्थिव परम तप राज सारी बातों को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ किस प्रकार वे संग या गण आपस में फूटते नहीं हैं यह मुझे बताइए भीष्म गणा चुलाना च रात सप्तम वैर संदीप नावेत लोभा नाधिप विष्म जी ने कहा भरत श्रेष्ठ नरेश्वर गणों में कुलों में तथा राजाओं में वैर की आग प्रज्वलित करने वाले ये दो ही दोष हैं लोभ और अमर्ष लोभ में कृणुते त मृषमतरम तौ क्षत्ययुक्ता अोनम च विनाशिन पहले एक मनुष्य लोभ का वर्ण करता है अर्थात लोभवश दूसरे का धन लेना चाहता है तदनंतर दूसरे के मन में अमरस पैदा होता है फिर वे दोनों लोभ और अमरश से प्रभावित हुए व्यक्ति समुदाय धन और जन की बड़ी भारी हानि उठाकर एक दूसरे के विनाशक बन जाते हैं चार मंत्र बला दान सामदान विभेद न वे भेद लेने के लिए गुप्तचरों को भेजते हैं गुप्त मंत्रणाएं करते तथा सेना एकत्र करने में लग जाते हैं सामदान और भेद नीति के प्रयोग करते हैं तथा जनसंहार अपार धनराशि के व्यय एवं अनेक प्रकार के भय उपस्थित करने वाले विविध उपायों द्वारा एक दूसरे को दुर्बल कर देते हैं संघ बद्ध होकर जीवन निर्वाह करने वाले गण राज्य के सैनिकों को भी यदि समय पर भोजन और वेतन न मिले तो भी वे फूट जाते हैं फूट जाने पर सबके मन एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं और वे सबके सब भय के कारण शत्रुओं के, के अधीन हो जाते हैं भेदे गणाम सुरही भिन्ना सु पर संघात योगे प्रते रणगणा सदा आपस में फूट होने से ही संघ या गणराज्य नष्ट हुए हैं फूट होने पर शत्रु उन्हें अनायास ही जीत लेते हैं अतः गणों को चाहिए कि वे सदा संघबद्ध एकमत होकर ही विजय के लिए प्रयत्न करें अर्थवागम्य संघात बल पौरुष बाह्याी कुरेश संघात वृत्तिशो जो सामूहिक बल और पुरुषार्थ से संपन्न है उन्हें अनायासी सब प्रकार के अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है संगबद्ध होकर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के साथ संघ से बाहर के लोग भी मैत्री स्थापित करते हैं ज्ञान वृद्धा प्रसन्न संश्रू संत परस्परम विमृत्ता संघाना सुख मेधंते सर्वश ज्ञान वृद्ध पुरुष गणराज्य के नागरिकों की प्रशंसा करते हैं संगबद्ध लोगों के मन में आपस में एक दूसरे को ठगने की दुर्भावना नहीं होती वे सभी एक दूसरे की सेवा करते हुए सुखपूर्वक उन्नति करते हैं धर्मष्ठान ज्योहारात शास्त्र यथावत प्रतिपश्यंत तो वर्धन ते गण गणराज्य के श्रेष्ठ नागरिक शास्त्र के अनुसार धर्मानुकूल व्यवहारों की स्थापना करते हैं वे यथोचित से सबको देखते हुए उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं पुत्रान भ्रातृ निगृहणंत सदा विनीता गणोत्तम गणराज्य के श्रेष्ठ पुरुष पुत्रों और भाइयों को भी यदि वे कुमार्ग पर चले तो दंड देते हैं सदा उन्हें उत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं और शिक्षित हो जाने पर उन सबको बड़े आदर से अपनाते हैं इसलिए वे विशेष उन्नति करते हैं चार मंत्र विधाने सो कोष सन्नी चयेषु नित्ययुक्ता महाबाह वर्धन तेतो गणा महाबाह गणराज्य के नागरिक गुप्तचर्या दूत का काम करने राज्य के हित के लिए गुप्त मंत्रणा करने विधान बनाने तथा तो राज्य के लिए कोष संग्रह करने आदि के लिए सदा उद्यत रहते हैं इसीलिए सब ओर से उनकी उन्नति होती है प्राज्ञान शोरा महोसाहन कर्म सुर पौरुषान मानजंत सदा युक्ता संघराज्य के सदस्य सदा बुद्धिमान शूरवीर शुरू और सभी कार्यों में का परिचय देने वाले लोगों का सदा सम्मान करते हुए राज्य की उन्नति के लिए उद्योगशील बने रहते हैं इसीलिए वे शीघ्र आगे बढ़ जाते हैं द्रव्यमंत सूरा श्रास्त्र गणराज्य के के के सभी नागरिक धनवान, ज्ञाता तथा शास्त्रों, के शास्त्रों के पारंगत विद्वान होते हैं। वे कठिन विपत्ति में पढ़कर मोहित हुए लोगों का उद्धार करते रहते हैं क्रोधो भेदो भयं भयम दंड आकर्षण निग्रहो वध न भरश्रेष्ठ संघ संघराज्य के लोगों में यदि क्रोध भेद अर्थात फूट भय दंड प्रहार दूसरों को दुर्बल बनाने बंधन में डालने या मार डालने की प्रवृत्ति पैदा हो जाए तो वह उन्हें तत्काल शत्रुओं के वश में डाल देती है तस्मान लोकयात्रा राजन इसलिए तुम्हें के जो प्रधान प्रधान अधिकारी हैं उन सब का सम्मान करना चाहिए क्योंकि लोकयात्रा का महान भार उनके ऊपर अवलंबित है मंत्रगुप्ते प्रधानमित्र कृष्ण न गणाकृष्णसो मंत्रोमर्हति भारत शत्रुशूदन भारत गण या संघ के सभी लोग गुप्त मंत्रणा सुनने के अधिकारी नहीं है गण, ही अर्था गण के मुख्य मुख्य व्यक्ति को परस्पर मिलकर समस्त गणराज्य के हित का साधन करना चाहिए अन्यथा यदि संघ में फूट होकर पृथक पृथक कई दलों का विस्तार हो जाए तो उसके सभी कार्य बिगड़ जाते और बहुत से अनर्थ पैदा हो जाते हैं तेसा अन्य भिन्ना स्वशक्ति मन तेषताम निग्रह पंडित कार्य चित्रम एवं परस्पर फूट कर पृथक पृथक अपनी शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों में जो मुख्य मुख्य नेता हो उनका संघ राज्य के विद्वान अधिकारियों को शीघ्र ही दमन करना चाहिए कुलेश जता कुल वृद्धरुपेक्षिता गोत्र से नाशं कुर गणभेद से कुलों में जो कला होते हैं उनकी यदि कुल के वृद्ध पुरुषों ने उपेक्षा कर दी तो वे कला गणों में फूट डालकर समस्त कुल का नाश कर डालते हैं भयं रक्षं, असारं भाजे तो भयं भयम राज्यो मूला निकृंत भीतरी भय दूर करके संघ की रक्षा करनी चाहिए यदि संघ में एकता बनी रहे तो बाहर का भय उसके निस्तार है वह उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता राजन भीतर का भय तत्काल ही संघराज्य की जड़ काट डालता है अकस्मात क्रोध मोहाभ्याम लोभा स्वभावचाषंते तत्पराभव अकस्मात पैदा हुए क्रोध और मोह से अथवा स्वाभाविक लोभ से भी जब संघ के लोग आपस में बातचीत करना बंद कर दें, तब यह उनकी पराजय का लक्षण है जात्या च सदिशा कुल न सदिशा सताम न चोद्योगे न बुद्ध्यापद्रव्येण भेदाच पदनाच भिद्यंते रिपुरी गणा तस्मा संघात में फुणाना शरण महत जाति और कुल में सभी एक समान हो सकते हैं परंतु उद्योग बुद्धि और रूप संपत्ति में सबका एक सा होना संभव नहीं है शत्रु लोग गणराज्य के लोगों में भेद बुद्धि पैदा करके तथा तो उनमें से कुछ लोगों को धन देकर भी समूचे संघ में फूट डाल देते हैं अतः संघ बद्ध रहना ही गणराज्य के नागरिकों का महान आश्रय है यी महाभारती शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन परवड़ी गणवृत्ति सप्ताह के अधिक शतम इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में गणराज्य का बर्ताव विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ